नमस्कार मित्रों बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज आपके सामने प्रस्तुत है मशहूर लेखक असगर वजाहत की लघु कथा जब वह बुलाए Playback, लो बेटा लो ये पेटी बांध लो ये तुम्हारे जन्नत में जाने की कुंजी है अरे इसमें ऐसी बारूद और ग्रेनेड भरे हैं जो 200 लोगों को जहनुम भेज सकते हैं करना क्या है मोहतरम अरे गोल चौक वाली मस्जिद चले जाओ वहाँ ये बटन दबा देना लेकिन मैं भी उड़ जाऊंगा मोहत्तरम अरे हाँ तुम पर तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे वहां तुम्हें हूरे मिलेंगी शराब तहुरा मिलेगी शहद और दूध की नदियां होंगी तुम वहां हमेशा हमेशा के लिए रहोगे लेकिन आप जन्नत में नहीं जाना चाहते मोहत्तरम अरे मैं मैं तो दूसरों को भेजता हूं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मोहत्तरम लेकिन आप जन्नत में कब जाएंगे जाऊंगा जाऊंगा जब वो बुलाएगा तब जाऊंगा तो मोहत्तरम मैं भी उसी वक्त जाऊंगा जब वह बुलाएगा अभी तो आप भेज रहे हैं